रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक सत्ता भाग लारी बेकर 1917 से 2007 तक मैं कभी उच्च आय मध्यम आय या निम्न आय वर्ग आदिवासी या मछुआरों के लिए घर नहीं बनाता हूँ मैं केवल किसी मैचू किसी भास्करन किसी मुनीर या किसी शंकरन के लिए घर बनाता हूँ ये बातें श्रीमान लारी बेकर से कहा गया है लारी बेकर एक विलक्षण वास्तुशिल्पी थे जिन्होंने गरीबों की जिंदगी को छुआ उन्होंने लोगों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर किफायती अनुकूल और सुंदर मकान बनाए उनका जन्म 1917 में इंग्लैंड के कपड़ा मिलों के शहर बर्मिंघम में हुआ वहीं पर वे बड़े हुए और उन्होंने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया समुदाय के के सदस्य तथा होने के नाते विश्व युद्ध की शुरुआत में वे एक चल अस्पताल में शामिल हो गए उसके बाद युद्ध के दौरान अधिकांश समय चीन में एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम करते रहे इंग्लैंड वापस जाते वक्त उन्हें कुछ महीने बम्बई में बिताने पड़े जहां कुछ मित्र उन्हें एक दिन गांधीजी से मिलाने ले गए गांधीजी ने जब वेकर के हाथ से बनाई कपड़े की चप्पल देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ गांधीजी ने उनको समझाया कि भारत को उनके कौशल और विशेषज्ञता की सख्त जरूरत थी इसलिए गांधीजी ने बेकर से स्थायी रूप से भारत में रहने का आग्रह किया गांधीजी की प्रेरणा से बेकर कुछ महीनों बाद भारत लौट और कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए उपचार केंद्र बनाने लगे 1948 सौ अड़तालीस में उन्होंने डॉक्टर से शादी की जो वेल्लोर के प्रसिद्ध क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी उसके बाद यह दंपत्ति पिथौरागढ़ उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में जाकर बसा और वहाँ उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया एलिजेथ अस्पताल में एकमात्र चिकित्सक थी अस्पताल का बाकी सारा काम बैकर करते। जब अमेरिकी शिक्षाविद वेल्टी फिशर ने लखनऊ में साक्षरता भवन स्थापित करने की योजना बनाई तो उन्हें बताया गया कि भारत में सिर्फ एक वास्त शिल्पी है जो उनके सपनों को नक्शे पर उतार पाएगा बेकर ने लखनऊ में मानसिक रोगियों के प्रथम अस्पताल नूर मंजिल का भी आकलन किया